विक्रांत ने फिर थोड़ा लज्जित होते हुए कहा नैना मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ लेकिन हमारे हाथ भी तो कानून से बंधे हुए हैं और अब हम स्पेशल टीम में हम ऐसा कोई भी स्टेप नहीं ले सकते जिससे हमारे डिपार्टमेंट पर उंगली उठे मुझे पता है कि मैं पहले बहुत अलग तरीके से काम करता था लेकिन अब वो बात नहीं है न अब मैं खुद अपनी इमेज एक साफ सुथरे पुलिस ऑफिसर की तरह बनाना चाहता हूँ वहाँ पर मौजूद बाकी के टीम में विक्रांत और नैना की बात सुनकर काफी कन्फ्यूजन में थे हर्ष को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर विक्रांत और नैना के बीच में क्या बात चल रही है ऐसे में उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत सर आप केशव से सब कुछ उगड़वाने के लिए उसे पीटने तो नहीं जा रहे है ना। ये समत करना आप। नैना ने फिर विक्रांत का हाथ काफी सख्ती से पकड़ते हुए कहा तुम बस अपनी सुनो मुझे जिंदगी में इस बात पर यकीन नहीं होगा की तुम सुधर गये मैं तुमसे कह रही हूँ ना बस एक बार केशव के हाथ में ये चाकू ले जाकर रख दो सारी प्रॉब्लम खुद ही सोल्व हो जाएगी ओ अब जाकर हर्ष को समझ में आया कि नैना क्या कहने की कोशिश कर रही है उसने थोड़ा असहज होते हुए सवाल किया। हम बताइए सब कैसे कर सकते हैं? आप केशव को पुलिस के ऊपर हमला करने के जुर्म में उसे अरेस्ट करवाना चाहते तो गैना के हाथ से चाकू लेकर उसे वहाँ पड़े डस्टबिन में डाल दिया फिर उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा अरे लग रहा है मेरे सारे गुण तुमने सीख लिये मुझे तो वो नैना पसंद थी जो ईमानदार से अन्याय के खिलाफ लड़ती थी फिर विक्रांत ने आगे कहा केशव हमारा मेजर सस्पेक्ट है हमें बिना केस पूरा सॉल्व हुए उसे पुलिस स्टेशन से नहीं जाने देना चाहिए सही बात है लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे यहाँ नहीं रोक सकते यह गलत है विक्रांत से फिर काफी सीरियस होते हुए कहा और नैना मैंने तुम्हारे फादर से यह प्रोमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा मुझे पता है कि अगर मैंने केशव के साथ ये सब किया जो तुम चाहती हो तो तुम खुश नहीं रहोगी आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट हमें मिलेगा बुरे और गलत काम का रिजल्ट हमेशा बुरा ही होता है और नैना अगर हम पुलिस वाले भी मुजरमों की तरह गलत करने लग गए तो फिर हमारे में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा इस वक्त विक्रांत का आदर्श पुलिस वाले का रूप देखकर हर कोई दंग रह गया था नैना समेत यहाँ पर मौजूद किसी भी पुलिस वाले को विक्रांत का ये शांत और सरल स्वभाव हजम नहीं हो रहा था वो सब विक्रांत को बेहद ध्यान से देख रहे थे लेकिन जितनी ईमानदारी और समझदारी उसके जुबान से टपक रही थी उसका दस परसेंट भी उसके चेहरे पर जाहिर नहीं हो रहा था खासतौर पर नैना के लिए विक्रांत का ये रूप एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था उसने तो विक्रांत का जो रूप देखा हुआ है उसके बाद वो अगले सात जन्म में भी विक्रांत के शरीफ होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी लेकिन आज वाकई में विक्रांत की शराफत का चोला देख नैना बिल्कुल अवाक रह गई अचानक से वहां दरवाजे पर रू ही पहुंचगी वो बेहद उत्साहित होते हुए ऑफिस के बीचोंबीच आकर खड़ी होगी और खुशी से लगभग नाचते हुए कहा सर आपने जो कहा था मैंने कर दिया और मैंने आपके दस हजार रूपए बचा भी लिए और सर मैं न ये पैसे रखे ले रही हूँ आपको तो सैलरी मिलती है मुझे कुछ नहीं मिलता है सर बहुत खर्चा है रूई की बात सुनकर विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया उसने अपनी उंगली को होठों से लगाते हुए रुई को शांत रहने का इशारा किया लेकिन ऐना को तुरंत समझ में, में? हाँ, राघव पंडित हमारे साथ को ऑपरेट करने के लिए रेडी हो गया अभी वो जयपुर पुलिस के हाथ में ही है मैं आपको बता रही हूँ की अब केशव पंडित को पुलिस स्टेशन से बाहर कोई नहीं ले जा सकता विक्रांत ने लज्जित होकर जोर से अपना माथा पीटे और वो रूही की तरफ गुस्से से से भरी नजरों से देखे जा रहा था उस उम्मीद थी कि शायद रूही अब उसका चेहरा देखकर कुछ समझेगी और अपनी रामायण बंद करेगी लेकिन अब तक नैना को सब कुछ समझ में आ चुका था और उसने रूही को उकसाते हुए कहा मुझे डिटेल में बताओ ये राघव ने कैसे केशव पंडित को जेल में टोका ना जाने क्यों विक्रांत के भीतर से ऐसी आवाज आ रही थी रूही जान उससे बदला ले रही है विक्रांत के ला के इशारे करने के बाद भी वो फटाफट नैना को सब कुछ बयान किए जा रही थी राघव ने पुलिस में रिपोर्ट दिया है कि केशव पंडित का किसी रानी नाम की लड़की के साथ अफेयर है और किन पंडित को भी इसके बारे में पता था रानी एक साल पहले अचानक से गायब हो गई थी तो उसको शक है की शायद केशव ने उसका मर्डर किया है। तो उसने इस मैटर में एफ किया है अब पुलिस इस केस की भी जांच करेगी इसका मतलब अभी केशव को नहीं छोड़ा जा सकता रानी कौन है नैना ने विक्रांत की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए सवाल किया कोई नहीं <laughs> ये तो सर ने बनाया सह <laughs> एक बात तो है विक्रांत सर कमाल के आदमी हैं। हमारे फील्ड में होते तो तहलका मचा देते रूही ने खिल हंसते हुए कहा सर हमेशा कहते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए जिस हद तक जा सकते हो जाओ कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा चुका था रोही मस्त होकर पानी पी रही थी और अपने जेब में रखे हुए पैसों को बार बार गिने जा रही थी उधर नैना अनुष्का हर्ष और हर्षित सभी विक्रांत की तरफ देखकर कर खूरे जा रहे थे विक्रांत खुद को सबकी नजरों से बचाता हुआ, के काम में लगने की कोशिश कर रहा था अचानक से उसके हाथ में पेपर आ गया और फिर वो अपनी इसे पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। हर्ष ने फिर अपना सिर खोजाते हुए कहा राघव ने अगर ये रिपोर्ट दी है तो फिर पुलिस को इसे नया केस बनाकर जाँच करना होगा और इस केस में फिर उसे कम से कम बहत्तर घंटे तक तो पुलिस स्टेशन में ही रखकर इंटरोगेट करना होगा का मतलब अब हमारे पास उसे इंटेरोगेट करने के लिए बहत्तर घंटे का और टाइम है विक्रांत ने फिर आगे कहा अच्छा तो इसका मतलब यह है कि घंटे हमारे लिए बहुत होने वाले। भले ही इतने टाइम में हम पूरा केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है उन सबूतों के आधार पर हम केशव को ज्यादा टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं ने ने ने फिर एक नजर विक्रांत की तरफ देखते हुए विक्रांत तुम कितना कमीने हो यार मुझे तो सच में लगने लगा कि तुम सुधर गए हो लेकिन तुम ना <laughs> की बात सुनकर वहां पर मौजूद बाकी के सभी लोग जोर से हंस पड़े विक्रांत ने फिर रूही की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए कहा तुम क्यों रही हो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना मुंह बंद रखना लेकिन तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी रूही फिर से हंसने लगी ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सब जान किया था लेकिन तब फिर बाद में राघव को गलत स्टेटमेंट देने के लिए भी चार्ज किया जा सकता है ना पुलिस तब उसे भी अरेस्ट कर सकती है हर्ष ने बीच में ही अनुमान लगाते हुए कहा अच्छा तभी तो उसे सर ने पैसे दिए हैं ने फिर है उसका खुद का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो उसके लिए गलत बयान देना कोई बड़ी बात नहीं है और दूसरी बात वो अभी भी यही मानता है की केशव पंडित ने उसकी बहन का खून किया है नैना ने फिर थोड़ी चिंता जताते हुए कहा इस टाइम हम लोग राघव का यूज कर सकते है लेकिन वो आगे हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा इसलिए हमें अभी आगे के लिए थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा अचानक से अनुष्का ने अपना हाथ उठाकर कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ दिखाते हुए कहा गाजियाबाद के जिस स्कूल से किरण पंडित ने अपनी पढ़ाई की है उसके बारे में इंटरनेट पर भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब यहां से हम लोग इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते मुझे लग रहा है कि हमें अभी गाजियाबाद पुलिस से कॉन्टेक्ट करके कुछ करना पड़ेगा हर्षित ने कहा ऐसे ही केशव के साथ भी था वो भी बहुत कम लोगों से कांटेक्ट रखता था यहाँ तक कि वो अपने पुराने दोस्तों को भी कांटेक्ट में नहीं रखता था दोस्तों को भी कांटेक्ट में नहीं रखता है इसलिए मेरे हिसाब से हमें अभी तुरंत गाजियाबाद पुलिस स्टेशन जाना चाहिए जल्दी से जल्दी अच्छा विक्रांत इस बारे में सोचने लगा और फिर कहा चलो इस काम को तीन ग्रुप में बांट देते हैं मैं और नैना गुजरात जाकर केशव पंडित के बारे में पता लगाते हैं हर्ष और हर्षित गजाबाज जाएंगे और वहां पे किरण के बारे में पता लगाएंगे और रूही और अनुष्का यहीं रहकर काम करेंगे जैसे विक्रांत ने अपनी बात खत्म की तुरंत ही नैना ने इस पर अपना विरोध जताते हुए कहा विक्रांत सर अभी मैं नई आई हूं और मैं अभी भी डिप्टी टीम लीडर हूँ तो टीम लीडर और डिप्टी टीम लीडर भला एक ही टीम में कैसे रह सकते हैं विक्रांत ने फिर अपनी भॉई टेढ़ी हुए नैना की तरफ देखकर मुस्कुरा उठा उसे देखकर नैना भी मुस्कुराने लगी